राही मत वाले तू छेर बार मन का सितार जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर छेड़ मन का सितार राही मत वाले देख देख को का मन हुआ चंचल चंदा के मुखड़े पे बदली कांजल देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल चंदा के मुखड़े पे बदली कांजल कभी छुपे कभी खिले रूप का निखार के किले रूप का निखार राही मतवाले कली कली चूम के पवन कहे खिल जा कली कली चूम के खिली कली भारे से कहे आके मिल जा पिया मिल जा कली कली चूम के हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज की बात जैसा कि पहले कहा था बात रेलों की यात्रा से ही जारी रहेगी क्यों क्योंकि रेल की यात्राओं में इतनी घटनाएं हैं वहां पर मिलने वाले चरित्र इतने विविध हैं कि मैं तो आपको सही बता रहा हूं साहब मेरी तो हालत ये है कि मुझे अगर आज भी आप किसी रेल के तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा करने को कह दें तो मुझे एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं होगी हाँ परंतु अब पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण उसके साथ ही कुछ परिस्थितियों के कारण शायद वैसी यात्राएं करने की अब हिम्मत नहीं पड़ती इच्छा रहती है बहुत अब पूछेंगे साहब हिम्मत क्यों नहीं पड़ती भैया बात यह है ना कि पैर घुटने थोड़े-थोड़े तकलीफ देने लगे हैं तो उसका जो टॉयलेट है ना उसको इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन हो गया है तो अब साहब इसलिए रेल की यात्रा करने में तो बहुत तैयार रहता हूँ मगर वहाँ तक जहां तक कि उस यात्रा में उस आवश्यकता को न झेलना पड़े तो अब साहब अगर आपने रात की यात्रा की और सुबह कहीं उतर गए तब तो चलिए वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी मगर अगर जो कहीं आपकी यात्रा 12-13 घंटे से अधिक की हुई ना साहब तब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी दूसरे दर्जे में यात्रा करने में मगर खैर तो मैं कह रहा था कि देखिए मुझे आज भी ट्रेन की यात्रा बहुत ही अच्छी लगती है और भारतीय रेल इस मामले में तो मैं कहूँगा मैंने बहुत सी और रेलें तो खाली YouTube पर वीडियोस में देखी हैं मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय रेल विश्व की किसी भी रेल से दो नंबर पे नहीं है हाँ ठीक है हमारे यहाँ थोड़ी हालात थोड़े खराब हैं थोड़े हम उतने बढ़िया से डब्बे नहीं बनाए हैं मगर साहब हमने जो जो बनाई हैं वो तो है। तो लाजवाब है चलिए छोड़िए अब उसकी भी बात नहीं करते आपको अभी हाल की एक रेल यात्रा का जिक्र बताता कि मैंने विशाखापट्टनम से अरक्कू तक की थी विशाखापट्टनम से अरक्कू तक की यात्रा क्यों की ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्योंकि इस यात्रा में हम अपने उन्नीस बैच के बैंक के साथियों के साथ गए थे साहब तो उसमें घूमने के लिए गए तो विशाखापट्टनम जाने के नाम पर अराक्कू वैली बिल्कुल तो साफ़ नज़र आती है और ये भी पता चला कि अराक्कू वैली के लिए आपको एक डोम नाम की ट्रेन देती है साहब डोम तो हमने नाम तो बहुत सुना था मगर विस्ताडोम में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा था तो साहब ये हमारे ए, हमारे एक मित्र हैं श्री एम वी राव साहब तो राव साहब ने बस यूँ कहिए कि सारे प्रयास उनके थे हमने तो सिर्फ यात्रा कर ली साहब वो राव साहब ने हम लोग के लिए टिकट विकट बुक करा दिए और हम लोग भी बारातियों की भांति राव साहब से पूछने लगे जब हम लोग ट्रेन पर पहुंचे ना तो ऐसा लगने लगा कि राव साहब लड़की पक्ष के व्यक्ति हैं आप जानते हैं है। तो राव, हमारी कौन सी है? राव ने कहा यार चार महीने पहले तुम लोग को तुम्हारा सीट नंबर भेजा जा चुका है साहब परेशान हो गया यार चार महीने पहले सीट नंबर भेजा जा चुका है तो अब तो वो चार महीने पहले का वॉट्सएप खोजना यह भी आप समझ सकते हैं आज के दुनिया में जबकि हर सुबह शाम आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट और दिन भर के कुछ न कुछ मनोरंजक किस्से सुनाई पड़ते हैं तो आप समझ लीजिए साहब वो साठ सत्तर अस्सी दिनों में कितने मैसेजेस आ जा चुके होंगे तो अब साहब सवाल यह था कि राव साहब ने तो बहुत बेहद शराफत से दोबारा से वो सब बताया हम लोग को और कर दिया मगर आपको बता ये रहा हूं कि रेल यात्राओं में इस तरह की मतलब जैसे कहते ना कि ये तो हमारे ही पार्ट पर बहुत बड़ी बदतमीजी थी जो कि हम लोग कर रहे थे मगर ये तो होती है सब करते हैं और इसके लिए हम... नमस्कार ना ना ना हम यहाँ पे आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे आपके सब मित्रों के सामने बोलना चाहेंगे इस प्रकार की चूक कहीं हमने की होती तो भगवान जाने हम इस समय कहाँ होते हैं कोई बात नहीं चलिए ठीक है आपने नहीं की तो ये बहुत अच्छी बात रही इल्जाम और और और... लगाया था इतने उदार हैं आप इतने उदार हो जाए तो क्या मजा आ जाए वेरी गुड चलिए चलिए नहीं नहीं आप भी कुछ बोलते नहीं है सर ऐसी चुटकी ली हमने आपकी ओके तो साहब अब हम आपको ये बताए की वो विस्ताडोम के अंदर की यात्रा बेहद मनोरंजक थी और वास्तव में बहुत ही आनंददायक थी की यात्रा जीवन की उन चंद यात्राओं में से एक है जो याद रहेंगी वो क्यों क्योंकि दृश्य दृश्यावली मगर यहां पर एक बात बताऊ साहब ये नहीं बताया गया था कि वो ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन है और वो ट्रेन ने शायद वो सौ डेढ़ किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कुछ चार पांच घंटे लिए और उसमें भी वो चलती कम थी और रुकती ज्यादा थी। लेकिन अगर अगर इतना लंबा समय ना लेती तो इतने लंबे समय तक हम लोग आनंद कैसे प्राप्त करते? ये भी बात सही है और समय बिताने के लिए वो जो अंताक्षरी का प्रोग्राम हुआ हाँ तो साहब मैं जो आपसे हाँ, बता रहा था ना कि वो ये यात्राएं जो है ना वो अपनी यात्रा के लिए तो आनंददायक होती ही है परंतु यात्राओं के दौरान मिलने वाले चरित्रों के कारण उन यात्राओं की रंगीनी और बढ़ जाती है तो यहां पर भी चूंकि बैच के इतने सारे लोग साथ थे पचास साल पुरानी बातें तो आज भी कोई व्यक्ति अपने आप को उस उम्र से आगे नहीं समझ रहा था जिस उम्र में उसने बैंक ज्वाइन किया था यानी कि सबके शरीर तो वृद्ध हो चुके थे वृद्ध कह रहा हूं तो बुरा ना मानिएगा हमसे कह रहे हैं जी हाँ। ओ, अपने तो वृद्ध हो चुके थे परंतु मानसिकता अभी भी युवा थी आपको यह बताएं साहब यहां पर एक शब्द है नवयुवक नवयुवती तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि युवक और नवयुवक में क्या अंतर है बता सकता है कोई आदमी यह भी एक प्रश्न हो सकता है, मेरा। है जब आप ही बताइए बता रहे हैं। हाँ साहब बात यह है युवक तो युवक हुआ नवयुवक वो हुआ जो अभी बालपन से युवक, युवा युवावस्था में प्रवेश कर रहा है यानी कि जो पहली बार प्रवेश करता है जो हमारे जैसे लोग जो है ना साहब हम नवयुवक नहीं कहला सकते क्योंकि हमको प्रवेश किए हुए बहुत साल हो चुके हैं लेकिन मन तो तो तो आपका आपका अभी भी भी बच्चा हाँ, तो इसी है इसीलिए आप हमको न न कहें युवक तो देखिए साहब मैंने आपको आज आपका ज्ञान भी बढ़ा दिया ये ये नहीं हम... कह सकते कि अच्छा। पॉडकास्ट सुनने से ज्ञान नहीं बढ़ता है केवल समय नष्ट होता है तो चलिए साहब अच्छा अब आपको दूसरी बात बताएं हम लोगों ने ट्रेन तो बहुत अच्छी बनाई और बेहद मनोरंजक यात्रा किया मगर उस ट्रेन को मेंटेन करने वाले लोग मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो उसको एक सेकंड क्लास की और पैसेंजर ट्रेन की तरह जो कि छोटी दूरियों के लिए चलती हाँ, है उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं उनको अभी उसकी महत्ता नहीं समझ में मारते हैं इम्पोर्टेंस की वो इतना खूबसूरत सफर और वो इतना सुखद वो दृश्यावलियों के साथ में वो उनको उस सफाई का महत्व उसके साथ में हमको सब मेंटेनेंस पर भीषण शिकायत हम तो यही कह सकते हैं कि काश हमारी ट्रेनों को जितना सुंदर बनाया जाता है जितनी उनका महत्ता और महत्व है, उसमें उनकी मेंटेनेंस भी उसी प्रकार से होती, जैसे ये कुछ होती है कुछ प्राइवेट बसेस होती ऐसी है और, और सच बात तो यह है की ऐसी ही मतलब ऐसे ही रास्तों पर यात्रा जब आप किसी दूसरे देश की यात्राएं देखते हैं YouTube या किसी अन्य वीडियो पर तो साहब सच बताऊं आपके आंखें फट आती है हमें और, तो होने लगती इसको कहते हैं कहते हमें तो बहुत ही जबरदस्त घनघोर घोर जलसी हो जाती है तो साहब इतना हमारे हम भी सब है बनाया इतना कुछ मगर चलिए साहब तो खैर छोड़िए शिकायत शिकवा शिकायतों की बातें नहीं तो साहब विस्ता डोम में यात्रा करने का अवसर मिला हमने सोचा कि चलिए आपके साथ उसको भी साझा करें मगर जहाँ एक ओर हम आपके साथ विस्ता डोम की यात्रा साझा कर रहे हैं वहीं आपको एक व्यक्तिगत यात्रा का भी अनुभव बताते हैं कौन सी कौन सी अरे वो बच्चों के जूते वो हम लोग शायद बता बता कि... चुके होंगे मगर चलिए आप तो गे। फिर गे। से एक बार याद आ गई है तो उसका जिक्र तो करना बनता ही है साहब हम दिल्ली में थे एक मतलब दिल्ली गए थे किसी विवाह विवाह में में होने के लिए। उस सब परिवार हुए यानी कि माता पिता, हम लोग पत्नी बच्चे और हमारे भाई उनके पत्नी बच्चे सब लोग अलग-अलग अलग उसके बाद आए तो सब एक, एक ही स्थान पर यानी दिल्ली पहुंचे मगर जब लौटना हुआ तो ये हुआ कि भाई हम लोगों को वापस बंबई जाना था हम लोग को बनारस आना था अम्मा जी पापा जी को जयपुर ओके, ओके, ओके, तो हाँ, तो हम लोग ट्रेन में बैठने के लिए आए अब हमारे साथ में दो छोटी बच्चिया जिसमे से बड़ी वाली शायद आठ साल की आठ साल की थी और छोटी वाली तीन साल की रही होगी अब साहब हम लोग का नॉर्मली जैसा होता है सेकंड क्लास थ्री टायर में रिजर्वेशन था तब तो टायर टायर में में ही चलते थे सेकंड क्लास रिजर्वेशन था दिल्ली से बनारस की ट्रेन और साहब पुरानी दिल्ली स्टेशन से जिस भी स्टेशन से हाँ थी पुरानी दिल्ली स्टेशन से या नई दिल्ली स्टेशन से ये तो याद नहीं है मगर साहब जाड़े की रात और भीषण भीड़ थोड़ा सा अटैचिया हाँ, हाँ, हाँ. में में नहीं, नहीं अपने हाथ से हम देखिये साहब हम कुल करने में कभी भी भरोसा नहीं करते थे तो साहब हम अटैची और होल्डोल भी अपने हाथ में लिए हुए थे पत्नी दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए थी और हम लोग लिथरते पिथरते किसी तरह से अपने डब्बे तक तो पहुंच गए मगर जब उस डब्बे के सामने पहुंचे तो वो उस डब्बे में मुझको लगता है जैसा कि आजकल होता है हिंदुस्तान की ट्रेनों में ट्रेन में यात्रा करने वालों से ज्यादा छोड़ने वालों की भीड़ होती है यानी जो सी ऑफ करने बहुत आते हैं भैया बहुत ही भीड़ थी खैर किसी प्रकार से हम लोग ट्रेन में घुसे और साहब हमारी मिडल और हम, हमारी तीन थी हमारी तीन बर्थ, तीन बर्थ, तीन बर्थ थी, थी। लोअर मिडल और अपर और मगर हमारी बर्थ पे लोग लोग बैठे बैठे भी भी हुए थे थे ना छोड़ने वाले आने जाने मतलब बहुत भी। तो साहब साहब इस तरह किसी तरह किसी से साहब हमने अपना सामान रखा अब आप सोचिए रात का समय बच्चे थके हुए भी हैं हम लोग भी हाँपते कांपते यानी कि मुझको आज भी याद है उस जाड़े की रात में मैं पसीने में तर था खैर जब अंदर पहुंचे तो हमने पहले तो जैसा कि नॉर्मली होता है हमने कहा भाई साहब हमारी सीट खाली करिए लोगों ने देखा बच्चे हैं महिला है खैर सीट तो थोड़ी बहुत खाली हो गई थोड़ी सीट खाली हमने हमने साहब मिडल, मिडल बर्थ उठा दी अब साहब मिडल बर्थ उठाई और दोनों बच्चों को उठाकर उस मिडल बर्थ पर बैठा रखने दिया कोशिश की तो छोटी ने रोना शुरू कर रखा तो एक बच्ची ने यानी छोटी वाली बच्ची ने रोना शुरू कर दिया अब साहब वो रोने लगा इतने में जब वो रो रही थी उसको चुप करा रहे थे ये क्या था क्या, क्या करें हुआ, क्या, क्या हुआ, हुआ क्या हुआ बाहर कुछ। से एक मजदूर टाइप आदमी बोला <laughs> अरे बच्ची का जूता गिर गया सा, साहब अब देखिए उसने कहा साहब बच्ची का जूता गिर गया तो हम लोगों ने सोचा यार ये लड़की इसीलिए रो रही है हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया था ना ये लड़की इसीलिए रो रही है कि इसका जूता गिर गया हम लोगों ने ध्यान ध्यान नहीं नहीं दिया दिया उसके जूते पर तो ध्यान ही नहीं दिया। बस खाली चल पड़ी। और साहब ट्रेन जो थी वो चल पड़ी अब बच्ची का जूता गिर गया है उस भीड़ में कहा जूता ढूंढने जाएंगे हमने कहा साहब बच्ची का जूता गिर गया है बस उसका एक जूता उतारा उठाया मतलब नीचे से और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया कि भाई जब बच्ची का एक जूता गिर ही गया है जैसा की होता है नॉर्मली अब हर यात्रा में शुरुआत में बहुत भीड़ भाड़ होती है मगर बाद में तो भाईचारा बन जाता है ना बहुत सब यात्रियों में भाईचारा हो गया दोस्तियां हो गई और साहब हम लोग आराम से सोते हुए बनारस पहुंच गए सुबह सुबह हो गई और हुई गाड़ी अभी बनारस बनारस नहीं पहुंची थी हम लोगों ने कहा भाई अब आने वाला है बनारस तो चलो बच्चों को तैयार करते हैं तैयार करने के लिए बात शुरू हुई तो यह हुआ भाई तैयारी में क्या करना है यार जूते उते पहनाओ और सब बच्चे अपना चलने को तैयार हो जाए तो साहब जब जूते वूते पहनाने की बात आई तो बड़ी वाली बेटी का देखा एक ही जूता है उससे कहा क्या हो गया गया भाई तुम्हारा जूता जूता दूसरा चला गया? सब नीचे-वीचे ढूंढने लगे सीट के तब समझ में आया कि जूता बड़ी का गिरा था और उसने तो उसके बारे में सांस भी नहीं ली थी क्योंकि वो इतनी घबराई हुई थी कि उसका जूता गिर गया उसको शायद इसका पता भी नहीं चला बहुत बहुत। और साहब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया हम लोगों की नजर में तो वो बड़ी थी हाँ। और इसलिए जब किसी ने बाहर से कहा बच्ची का जूता गिर गया है हम तो हम लोगों ने सोचा कि छोटी वाली बेटी का जूता गिर गया है और हमने उसका एक जूता फेंक दिया अब साहब हालात दिए नहीं जैसे जैसे ही ही इस इस बात बात का एहसास हुआ दोनों रोना शुरू कर साहब हुई हम लोग तो मतलब आज इस पर हंस रहे हैं उस वक्त हम अवाक हो गए थे यानी कि आपने ये शब्द शायद सुना ही होगा अवाक हक के बक्के ऐसा कुछ हो गया हम लोगों ने कहा यार ये ऐसा कैसे हो गया अब चलिए हो गया तो हो गया क्या करे हम लोग तो। लो की जो ये समस्या थी कि अरे बच्चों का हम जूता होल्ड खोले निकाले वो हम कर पाए सक्सेसफुली क्योंकि सब लोग बिटिया बिस्कुट खा लो टॉफी खा चाय पियोगे अभी तो छोटे बच्चों को कौन चाय ऑफर करता लेकिन बेचारे सब इतने भले थे अच्छा बच्चा चाय पी लो चाय पी लो खैर बच्चे हमारे भोले थे सचमुच मैं उन लोगों के चक्कर में आके वो भी थोड़े हैरान थे कि हमारे है किस प्रकार के किस प्रकार के लोग, <laughs> लोग हैं मगर खैर बच्चे चुप हो गए हम लोगों ने दूसरा उनका जो जूता चपल का जो एक्स्ट्रा पैर था वो निकाल के उनको पहना दिया चलिए कम से कम नंगे पैर नहीं आने पाए हाँ। और वो दो जूते तो वही छोड़ दिए गए गाड़ी वो छोड़ दिए गए तो साहब नहीं अम्मा जी पापा जी जब वापस आए तो अम्मा जी नंगे अच्छा उसके बाद क्या हुआ हुआ ये तो तो हमारे हुआ। हमारे साथ जी वो वो वो भी बनारस लौटे लौटे जयपुर गए थे किसी शादी में दिल्ली से वो वहां से जब आए तो देखा माता जी नंगे पांव आ रही हैं हमने उन्हें कहा भाई ये क्या हो गया जब पूछा तो बोले हमारे चप्पल कोई चुरा ले गया उनकी चप्पल ट्रेन से कोई चुरा ले गया अब साहब, अम्मा जी कोई बात नहीं शर्म तो बहुत आई होगी और बोली शर्म कमाई गंदगी ज्यादा लगी हमने कहा सच में उनको गरम पानी वानी दिया पैर पैर धुलाया नहाई धोई चाय वाय पिलाया शांति बोली नहीं नहीं हमको चप्पल जाने का अफसोस नहीं है हमको अब शर्म भी आ रही कि लोगों ने क्या सोचा होगा कि देखो साड़ी तो इतनी सिल्क की पहने रेशमी महंगी साड़ी पहने औरत को चप्पल नहीं है और पापा जी अम्मा इसको डांट और पिताजी हमारे जब वो घर में आए तो हम लोगों को उनके आने का पता घंटी बजाने से नहीं चला उनके उनके आने का पता उनके डांटने से चल रहा था क्योंकि वो रास्ते भर हमारी माताजी को डांटते आ रहे थे हम लोग को आज तक ये नहीं समझ में आया कि भाई अगर कोई चप्पल चुरा के ले गया तो आखिरकार उसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है जिसकी चप्पल चोरी हुई उनका हाँ। कहना यह था कि तुम ध्यान से नहीं सो रही थी अब आप ये इमेजिन कीजिए बेचारे सैफ अली खान रिकवर कर रहे हैं, मगर अगर उनको किसी ने उनके ऊपर हमला किया और उनकी पत्नी ने उनको डांटना शुरू कर दिया होता या उनकी मम्मी ने तो क्या सीन होता और क्या लगता तो चलिए कोई बात नहीं अब ये सैफ अली खान का जिक्र आ गया है ये तो भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ देखो स्वास्थ्य लाभ दे तो यहाँ पर आपको एक और घटना सुना देता हूँ और साहब वो भी सेकंड क्लास थ्री टायर से ही संबंधित अब सुनिए साहब घटना घटना सुन लीजिए, मगर उस से पहले आपको ये बता दूं कि पिछले सप्ताह जो हम लोगों ने गाना दिया था ना साहब उस गाने को हमारे कुछ साथियों ने भली भांति पहचान लिया साहब मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ कि भैया वास्तव में ये लोग तो महान है महान यही कह सकता हूं साब क्यों क्योंकि वो गाना काफी कठिन था वो गाना था वो कयामत से कयामत तक का ए मेरे हम सफर अच्छा ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार गाना तो चलिए साहब ये तो गाना था गाना तो बहुत अच्छा था और इस बार का गाना इसीलिए हम लोगों ने इतना आसान चुना है कि अगर कोई भी रेट्रो शौकीन होगा तो हाँ? साहब वो तो डेफिनेटली इस गाने की सीटी से ही गाना पहचान लेगा तो साहब ये रहा गाना अब आप इस गाने के बारे में बताइएगा मगर मैं आपको एक और घटना जो बताना चाहता हूं वो बता देता हूं मैं में करता था और आज तो कह सकता हूं ना बैंक से रिटायर हुए काफी समय बीत चुका है हर शनिवार को बनारस आ जाता था और हर सोमवार की सुबह वापस पहुंच जाता था आप सोचते होंगे साहब बिहार से यूपी बड़ी दूर है कहां चले आते थे अरे नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है छपरा से बनारस कुल एक सौ बीस किलोमीटर और ये ये तो हम भूल नहीं सकते पापा जी जो भी रिज़र्वेशन कराने के लिए पहले की मतलब वो थी कि इतने पहले से रिजर्वेशन हो सकता है वो आठ आठ हफ्ते का रिजर्वेशन करा के बाकायदा उसका एनवेलप बना के उस पर टिकट और उस पर डेट डाल के रख देते थे। मतलब अच्छा थे। तो ये था था कि हम चूंकि आते जब थे थे तब तो संध्याकाल चल के के से से से मतलब छपरा छपरा और आ जाते थे। मगर बनारस जाने के लिए हमारे पास एक ही ट्रेन थी जिसका नाम सोनपुर रात में आठ बजकर बीस मिनट पर चलती थी बनारस स्टेशन से, से और सुबह चार बजे छपरा पहुंच जाता नहीं वो छोड़िए ना भाई तो ट्रेन लेट होना तो यह हमारे ट्रेन व्यवस्था का एक गुण है मतलब चारित्रिक गुण है उसको तो समझना ही पड़ेगा ना तो साहब तो हम उस ट्रेन में जाया करते थे और उस ट्रेन में जाने से खास बात क्या थी कि चूंकि हमारे पास तो रिजर्वेशन होते थे ना हमें हमेशा लोअर बर्थ मिलती थी पिताजी की थोड़ी रेल में जान पहचान थी और उस जमाने में चूंकि मैनुअल रिजर्वेशन होता था तो हमें हमेशा लोअर ही बर्थ मिलती वो इतने पहले से कराते थे ना? अब क्या हुआ कि एक यात्रा में हम बरसात के दिन थे आठ बज के बीस मिनट पर गाड़ी चली या शायद साढ़े आठ बजे चली होगी हम साहब सोए क्यूँकी हमारे उस ट्रेन में वो सोनपुर जाती थी तो उसमें क्या था कि उसमें बहुत से विदेशी चला करते हाँ, थे। ये आपने बताया और विदेशी जाते थे विदेशी उस ट्रेन से तो मतलब हाँ। और, और, और संस्कृत पढ़ने भी तो कहीं जाते थे नहीं नहीं नहीं। वो, में। हाँ वो तो बलिया के पास जाते थे सहतवार में तो साहब वहां पर वो उस ट्रेन में उस दिन भी कुछ विदेशी थे साहब सो गए रात में एकाएक एक चीख की आवाज से आख खुली हुँ। देखा हुँ। कि मैं जहां पर सो रहा था मेरे मेरी बर्थ दरवाजे के एकदम या अच्छा साहब ये भी बता दू कि ये ट्रेन छोटी लाइन की थी हाँ। तो दरवाजे के पास मेरी बर्थ थी और मेरी बर्थ के ऊपर वाली यानी मिडिल बर्थ पर कोई महिला लेटी हुई थी और कोई एक व्यक्ति पूरा पूरा मतलब काले रंग का नंगा खाली शायद आजकल जिसे बोलते हैं ना वो गैंग जैसा उस टाइप के कपड़ा चड्ढी पहने हुए था और वो उसका पर्स छीनने का प्रयास कर रहा था वो महिला ने क्या किया था उसको शायद भारतीय स्थितियों के बारे में जानकारी थी उसने वो पर्स अपने गले और हाथ में लपेट कर रखा था तो नतीजा ये हुआ कि वो महिला भी पर्स के साथ साथ खीच रही थी और उसने जोर से जो चीख मारी तो साहब हम भी उठ गए जब हम उठे और हमने सामने ऐसा दृश्य देखा तो साहब अब आप समझ सकते हैं 1980 में तो हम थोड़े बहुत नौजवान थे भी थोड़े? और आ, मतलब मतलब जितने नौजवान नौजवान अरे हम हम कह कह रहे रहे रहे हैं हैं भाई जवान नहीं मतलब उस वक्त से युवा में जा रहे थे तो साहब हमने देखा उसको बस हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हमने साहब लपक कर उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की देखिए हम भारी भरकम अवश्य हैं परंतु हम प्रयास में कभी पीछे नहीं रहते तो साहब हमने उस दिन भी प्रयास किया और हमने उसको पकड़ने की कोशिश की मगर उसके शरीर पर कोई चिकनी चिकनाई लगी हुई थी यानी शायद तेल, तेल हाँ। वैसलिन कुछ तो लगा तेल था तेल कि वो हमारी जब उसने मुझको पकड़ते हुए देखा तो उसने पर्स छोड़ा और भागा और भाग करके चूंकि गाड़ी किसी स्टेशन के पास पहुंच रही थी वो सीधे दरवाजे से नीचे कूद गया अब साहब वो तो चला गया पूरे डब्बे में जाग हो गई थी लोग पूछने लगे उस महिला के साथ जो और विदेशी थे वो भी उठ गए उन्होंने भी कुछ अपना अंग्रेजी में पूछना जांचना शुरू कर दिया हमें अंग्रेजी तो उतनी नहीं समझ आई मगर साहब हम थोड़ा हम भी थोड़ा मतलब हमारे हाथ पे सब वो तेल या जो भी लगाए था वो लग गया हम सोच रहे थे अब क्या करें इतने में साहब टी साहब और एक वो पुलिस वाले जो बंदूक बंदूक लेकर चलते हैं जिनकी उस डब्बे में ड्यूटी थी वो भी आ गए वो आए साहब, और उन्होंने आकर पूछा उस महिला से कि भाई आपका सामान ले गया क्या उन्होंने कहा नहीं ले नहीं गया ये साहब इन्होंने जो था उसने अंग्रेजी में बताया कि ये साहब ने बचा लिया हमारा सामान डी साहब जो थे वो हमारी बर्थ पर बैठ गए अच्छा। और हमसे बोले भाई साहब आप तो लगातार चलते हैं ना इस रास्ते पर हम बोला हा साहब हम तो हर हर इतवार की रात में चलते हैं बोले आप हर इतवार की रात को चलते हैं और आपको तनिक भी समझदारी नहीं है बोला भाई क्या हो गया बोला आपने बिना किसी बात के उसको पकड़ने का प्रयास किया मान लीजिए उसके हाथ में कोई हथियार होता तो वो असला तो आप पर चला देता बोला बताइए आपके बाल बच्चे नहीं है क्या बाल बच्चे सब थे तो हमने कहा साहब नहीं वो सब तो हैं। बोले अरे भाई ये सब चोर हैं। बोला ये सब चोरी करते ही हैं। बोला अरे हम लोग क्या देख नहीं रहे थे हुँ? मगर अब हमें मालूम है कि भाई आदमी है ये सब कर रहा है तो किसी को मारपीट नहीं रहा था ना थोड़ा पर्स उर्स रहा था तो कोई बात नहीं भाई पर्से चला जाता और वो सब अंग्रेजों के पास तो बहुते पैसा है अरे एकाक चला ही टी टी साहब ने हमें काफी डांटा और भाषण दिया टी टी साहब थोड़ा बुजुर्गवार थे और हमने जैसा कहा कि हम तो उस वक्त नवयुवा थे तो साहब हमने उनकी बात तो पूरी सुन ली और थोड़ा सा अपने दिल में हमारे हॉल भी बैठ गया मगर हम मुंह जबानी थोड़ा उनसे बहस करते रहे और साहब खैर तो आगे कुछ हुआ नहीं क्योंकि अब देखिए आज सत्तर साल की उम्र में आपके साथ बातें कर रहे हैं तो हुआ तो कुछ नहीं मगर ऐसी घटना हमारे साथ हुई वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं और भी बहुत सी ऐसी और भी घटनाएं हैं साहब है और उनकी भी बातें करेंगे मगर आज के लिए यहीं पर बंद कर रहे हैं क्योंकि काफी समय हो गया है और साहब अभी जो है हमारे पास करने के लिए बातें तो बहुत हैं मगर समय कम है इसलिए इस बार पांडे जी की कहानी भी नहीं सुनाएंगे और हाँ बहुत दिन हो गए साहब आपको हमने अपने दोस्त की फिल्मों वाली कहानियां भी नहीं सुनाई हैं आप भाई साहब लोगों से ये रिक्वेस्ट कीजिए की इनो की जो इंटरेस्टिंग यात्राएं हो जो हों वो बोल के अगर भेज दें तो आपके इसमें हाँ साहब मैं ये भी बता हाँ, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा आइडिया अच्छा है अच्छा आप आप अगर जो आप अपनी किसी यात्रा के बारे में जिक्र चाहें, और मैं वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए या अगर आप चाहे तो लिख कर भेज दीजिए जैसे भी चाहे और साहब हम लोग जो है उसको हम आपकी बातों को अपनी आवाज और शब्दों में सामने प्रस्तुत कर देंगे सबके लिए भी अच्छी जानकारी और रो, रोमांचकारी अनुभव से मतलब साक्षात्ते अच्छा लगेगा ना तो चलिए आज के लिए बस करते हैं आपसे विदा लेते हैं आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना समय दिया हमको तो चला जाए चला जाए नमस्कार नमस्कार रात बनी दुल्हन भीगी हुई पल के मिनी भी खुशबू से सागर छल रात बनी दुल्हन भीगी हुई पल के बिनी भी खुशबू से सागर छल ऐसे में नैना से नैना हूँ चार जरा नैना हूँ चार राही मत वाले तू तूझे बार मन का सितार जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर से मन का सितार राही मत वाली